ध्यान और आध्यात्मिक जीवन महाजनो येन गतः सपंथा महाराष्ट्र के संत महाराष्ट्र के संतों के दो समुदाय हैं वारकरी या शांत भक्त जिसमें ज्ञानेश्वर नामदेव एकनाथ और तुकाराम जैसे महान संत हैं और धारकरी या वीर भक्त जिसके अंतर्गत समर्थ रामदास और उनके अनुयायी आते हैं प्रथम समुदाय महाराष्ट्र में पंढरपुर के मुख्य देवता विट्ठल के संप्रदाय पर आधारित था इनमें प्रथम और महानतम संत ज्ञानेश्वर या ज्ञानदेव थे जो तेरहवीं शताब्दी में हुए थे वे तथा उनके भाई नृवित्यनाथ की साधना नाथ योगी पद्धति के अनुसार हुई थी लेकिन अपनी रचनाओं में ज्ञानेश्वर ने परंपरा तथा वेदांत का सम्मिश्रण किया और यह समन्वित दृष्टिकोण महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुआ ज्ञानेश्वर विठ्ठल पंत और रखुमा भाई के द्वितीय पुत्र थे उनके पिता ने विवाह के बाद संसार त्याग कर उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रणेता महान संत रामानंद से सन्यास की याचना की थी रामानंद ने यह जाने बिना कि विठ्ठल पंत विवाहित है उन्हें संन्यास दीक्षा दे दी थी लेकिन जब उन्हें सत्य पता चला तो उन्होंने अपने शिष्य को घर लौटने तथा तो गृहस्थ जीवन यापन करने का आदेश दिया बिठ्ठल पंत ने गुरु के आदेश को सिरोधार्य किया और उनके तीन पुत्र और एक कन्या का कर जन्म हुआ लेकिन सन्यास व्रत के खंडन को स्थानीय ब्राह्मणों ने बहुत बड़ा पाप माना और परिवार को समाज से बहिष्कृत कर दिया ऐसा कहा जाता है कि बिट्ठल पंत और उनकी पत्नी ने ज्ञानदेव सोपान और मुक्ताबाई इन चार बच्चों को अनाथ छोड़कर आत्महत्या कर ली लेकिन इन बालकों ने अपने पवित्र जीवन से ब्राह्मणों को इतना प्रभावित किया कि वे पुनः जात में प्रविष्ट कर लिए गए कहा जाता है कि ज्येष्ठ भ्राता नृत्यनाथ को गहिनी नाथ महायोगी गोरक्षा नाथ के शिष्य ने दीक्षा प्रदान की थी और उन्होंने ज्ञानदेव को दीक्षित किया इस प्रकार इनके माध्यम से नाथ संप्रदाय के सिद्धांत महाराष्ट्र की साधना पद्धति में प्रविष्ट हुए भाई बहन भगवान का गुणगान करते हुए देश में सर्वत्र भ्रमण करते थे ज्ञानदेव का 22 वर्ष की कम उम्र में देहावसान हो गया लेकिन उन्होंने तब तक विश्व की महानतम रहस्यवादी धार्मिक पुस्तकों में से एक ज्ञानेश्वरी अमृतानुभव तथा मराठी भाषा में बहुत से भजन जो अभंग कहलाते हैं की रचना कर डाली थी ज्ञानेश्वरी गीता पट्टीका मानी जाती है परंतु वस्तुतः उसमें उनकी व्यक्तिगत आध्यात्मिक अनुभूतियों का वर्णन है तथा उनके समन्वय सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है उसमें ज्ञान कर्म और भक्ति योग इन चार महान साधन पथों का समन्वय है ज्ञानदेव कट्टर अद्वैतवादी का दृष्टिकोण नहीं अपनाते हैं उनके अनुसार ईश्वर सर्वांतरयामी भी हैं और सर्वातीत भी वे सागर और लहरों का दृष्टान देते हैं ईश्वर सागर है तथा जीव और जगत लहरें एवं बुधबुदे हैं उनकी सभी रचनाएं ऐसी उपमाओं से पूर्ण है तथा उनमें कवित्व की सुंदरता और अभिव्यक्ति का माधुर्य है द्वैतातीत चरम सत्य के बारे में वे कहते हैं वह मानो उस सौंदर्य के समान है जिसने अभी रूप परिग्रह नहीं किया है अथवा वह पुण्य कर्म के अनुष्ठान के पूर्व उसकी पवित्रता के सदृश है वह समस्त सामान्यताओं से परे है उनके बारे में मौन ही सबसे मुखर है ज्ञानदेव की बहन मुक्ताबाई ने भी महान आध्यात्मिक और कवित्वपूर्ण अभंगों की रचना की है उसी परंपरा के अन्य महान संत नामदेव थे वे ज्ञानेश्वर के समकालीन थे वस्तुतः उस समय विठल भगवान के भक्त बहुत से महान संत एक साथ महाराष्ट्र में थे वे सभी एक आनंदमय आध्यात्मिक संघ बनाकर प्रायः सड़कों पर गाते हुए जुलूस निकाला करते थे नामदेव का जन्म दर्जी के कुल में हुआ था कहा जाता है कि यवन के प्रारंभ में वे डाकुब बने थे और एक बार उन्होंने कुछ सैनिकों को मार डाला बाद में जब उन्होंने उनमें से एक की शोका तुरपत्नी और बच्चे को देखा तो उनको बड़ा अनुताप हुआ और उनके जीवन में अचानक परिवर्तन हो गया वे अधिकांश समय विट्ठल के मंदिर में भगवान का गुणगान करते बिताया करते थे लेकिन उनकी द्रुत आध्यात्मिक प्रगति ने उन्हें थोड़ा गर्वीला बना दिया था तब एक दिन ज्ञानेश्वर अपने भाइयों और बहन मुक्ताबाई के साथ मंदिर में आए मुक्ताबाई ने नामदेव में अहंकार को पहचान लिया और गोरा नामक कुमार संत से उपस्थित संतों की परीक्षा करने को कहा गोरा ने एक लकड़ी से सभी संतों के सिर को ठोक कर देखना प्रारंभ किया नामदेव के पास पहुंचने पर उन्होंने कहा कि एकमात्र वही बर्तन कच्चा है इस प्रकार अपमानित होने पर नामदेव को बिसोबा खेचर के पास जाने को कहा गया जो स्वयं ज्ञानदेव के शिष्य थे विशोभा के द्वारा दीक्षित होने के बाद उन्हें तीव्र आध्यात्मिक संघर्षों से गुजरना पड़ा भगवत साक्षात्कार न होने का उनका दुख उनके अनेक अभंगों में अभिव्यक्त हुआ है एक स्थान पर नामदेव कहते हैं जिस प्रकार भ्रमर पुष्प की सुगंध के लिए ललायित रहता है जिस प्रकार मक्खी का मधु की ओर दौड़ती है उसी तरह मेरा मन भगवान में लगा रहता है एक अन्य भगम अभंग में व कहते हैं प्रभु तुम नाथ हो मैं अनाथ कहलाता तुम उद्धार कहलाते मैं पतित कहलाता यदि तुम मेरी आरती न सुनो तो क्या यह तुम्हारे लिए लज्जाजनक नहीं होगा महाराष्ट्र के अन्य संतों की तरह नामदेव ने भगवान नाम के जप को बहुत अधिक महत्व दिया है नामदेव कहते हैं भगवान स्वयं छिपे रह सकते हैं लेकिन वे अपना नाम नहीं छिपा सकते यदि हम एक बार उनका नाम ले तो वे हमसे बच नहीं सकते उत्कट तीव्र भक्ति और भगवान नाम के निरंतर जप से नामदेव चरम आत्मज्ञान पाने में समर्थ हुए थे इष्टदेव विठ्ठल के प्रति चरम अनुराग होते हुए भी उन्होंने सभी प्राणियों में उनके विभुरूप का दर्शन किया कहा जाता है कि एक दिन एक कुत्ता एक सूखी रोटी लेकर भागा नामदेव घी का पात्र लेकर उनके पीछे चिल्लाते हुए भागे प्रभु ठहरो मुझे रोटी पर घी लगाने दो नामदेव की जानाबाई नामक एक दासी थी वह उनकी शिष्या थी और बड़ी भक्ति के साथ उनकी सेवा करती थी वह भी असामान्य कवि थी तथा उसके सरल अभंग आज भी महाराष्ट्र में सर्वत्र लोकप्रिय है जनाबाई प्रातः भोर में उठकर कर अपनी कुटिया में भगवान की गुणगान करते हुए चक्की पीसती थी एक दिन नामदेव की मां ने उसे किसी से बातें करते सुना और झाँक कर भीतर देखा उसने वहां एक दूसरी स्त्री को देखा पूछने पर जनाबाई ने बताया कि वह विठ्ठला बाई अर्थात बिठ्ठल प्रभु महिला के रूप में है यदि भगवान पुरुष का रूप धर सकता है तो क्या वह स्त्री का रूप धारण नहीं कर सकता अपने एक अभंग में जनाबाई अपने कर्मों को विश्वास के हथे वाली पैराग्य की चक्की में पीसने की बात कहती है यह कैसी सुंदर उपमा है महाराष्ट्र के महिला संतों में मुक्ताबाई के बाद उनका ही स्थान है सोलहवीं शताब्दी में महाराष्ट्र में महान संतों का एक और समुदाय पैदा हुआ था इनमें एक नाथ सबसे प्रसिद्ध है पैठण के एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण परिवार में जन्मे एक नाथ की बाल्यकाल से ही भगवान के प्रति गहरी भक्ति थी 12 वर्ष की उम्र में वे अपने प्रसिद्ध गुरु जनार्दन स्वामी से मिले और उनके द्वारा दीक्षित हुए उन्होंने गुरु से शिक्षा प्राप्त की और उनकी सेवा की वह प्राप्त होने पर उन्होंने धार्मिक कन्या से विवाह किया और एक आदर्श गृहस्थ का जीवन बिताया उनके सांसारिक कर्तव्य उनकी भक्ति में कभी बाधक नहीं बनी वे अपना समय ध्यान स्वाध्याय अध्यापन भजन गान तथा आरत एवं साधुओं की सेवा में व्यतीत करते थे उनसे संबंधित अनेक कथाएं उनके धैर्य और अहिंसा की भावना को प्रकट करती है एक बार नदी से स्नान करके निकलते समय एक मुसलमान ने उनके ऊपर थूक दिया एक नाथ ने शांतिपूर्वक पुनः स्नान किया मुसलमान ने पुनः उन पर थूका और एक नाथ ने क्रूद हुए बिना या एक भी शब्द कहे बिना लौट कर पुनः स्नान किया थूकना और स्नान करना एक सौ आठ बार हुआ तब अनुतप्त दुष्ट व्यक्ति ने उनके चरणों में गिरकर कर क्षमा याचना की एक नाथ ने सर्वप्रथम ज्ञानेश्वरी का विश्वस्त संस्करण प्रकाशित किया उनकी स्वयं की रचनाओं में श्रीमदभागवतम के ग्यारहवें अध्याय की टीका तथा रुक्मणी स्वयंवर नामक एक दीर्घ काव्य प्रसिद्ध है लेकिन उनकी जनसाधारण में लोकप्रियता मुख्यतः उनके भंगों के कारण है जिनमें नैतिक मूल्य तथा उनका तीव्र भगवत प्रेम अभिव्यक्त हुआ है हमें संसार में यात्रियों की तरह रहना चाहिए जो सायंकाल विश्राम के लिए आते हैं और प्रातःकाल बल देते हैं चल देते हैं बच्चे खेल खेल में घर बनाते हैं और पुनः तोड़ देते हैं उसी प्रकार हमें इस जीवन के प्रति व्यवहार करना चाहिए साधना के संबंध में कहते हैं भक्ति मूल है वैराग्य पुष्प है और ज्ञान फल है कुछ अन्य भंगों में वे अपनी आध्यात्मिक अनुभूतियों की चर्चा करते हैं जो उच्चतम कोटि की थी वे एक स्थान पर कहते हैं ज्ञानोदय होने पर मैंने समय जगत समग्र जगत को ज्योति से परिव्याप्त देखा अपने एक सर्वाधिक लोकप्रिय भजन में वे कहते हैं के अंदर बाहर निद्रा और जागरण में जिस ओर भी उन्होंने देखा उन्हें केवल राम ही दिखे अन्य अभंगों में उनकी भगवान के साथ एकत्व की उपलब्धि का वर्णन है एकनाथ ने वेदांत उदात के उदात्त उपदेशों को महाराष्ट्र के जनसाधारण में लोकप्रिय बनाया